सुने कार्यक्रम हवा महल आज के हवा महल कार्यक्रम में सुनिए बरसाने लाल चतुर्वेदी की लिखी झलकी मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन <सल्णागा> हो भाई? कहा अरे, अरे भाई देखो आज शाम का खाना नहीं खाऊंगा कहा क्या है मैं भी तो सुनूं। अरे भगवान दूसरे के घर दावत बड़ी मुश्किल से मिले और कुछ बताओगे पहले यही बुझाते रहोग अभी अभी एक पहचान वाले से पता चला की करोड़ी मल ने अपने लड़के की शादी के सिलसिले में फाइव स्टार होटल में राजरात को जोरदार रिसेप्शन दिया आ? तुम्हारा करोड़ी मल से क्या रिश्ता भाई वो वो एक बार बंबई जा रहे थे यहाँ हाँ। मैं भी जा रहा था रास्ते भर साथ रहा था अच्छा? बड़े मिलनसार है वो हाँ रास्ते भर कप लड़ाते गए इनविटेशन कार्ड तो आए होगा अरे इनविटेशन कार्ड कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो भाई है? भाई इनविटेशन कार्ड तो फॉर्मल होते हैं यहाँ दूर दराज के लोगों को भेजे जाते हैं जहा आदमी फॉर्मैलिटी का क्या काम करोड़ी मल जी ने कोई फोन किया था क्या नहीं जी तुम समझती क्यों नहीं आए जिसके शादी होती है उसे तो मरने तक की भी फुर्सत नहीं होती हाँ भूल गया होगा पीछे जब मिलेंगे तो जान खा जाएगा वो मैं तो तुम्हें नहीं जाने दूंगी कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है तुम्हें भाई बाबू से बड़ी गर्मागर्म बहस हो रही है मिस्टर लाल अब आप ही इन्हें समझाइए किसी करोड़ी मलके लड़के की शादी का रिसेप्शन है उसे अटेंड करने की सुबह कर रहे हैं न कोई कार्ड आया है ना कोई बुलावा बेकार चिंता कर रही है अरे ये तो ऐसे रोप से गेट पर खड़े लोगों से मिलते हैं मानो ये उनके गिनती <laughs> <laughs> जरूर होती है ईश्वर की कृपा से हम नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा चांस भी तो पड़ सकता है की पकड़े जाओ अरे भाभी ऐसा चांस तो पड़ता ही नहीं हाँ। हम दोनों ऐसे सिद्ध साधक बन जाते हैं कि क्या मजा जो कोई तनिक भी कर जाए मैं तो हैरान हूँ आप लोगों को पता कैसे चल है। अरे भाभी ये कौन सी मुश्किल बात है देखो हम ऐसा करते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस में बैठ जाते हैं और इनविटेशन कार्डों से पता चल जाता है कि दावत किसी स्टैंडर्ड की, की होगी और फिर भाई बैंड वालों से टेंट वालों से प्रोहितों से गैस की लालटेन वालों से हाँ बस में से एक को पता चलना चाहिए मामला फिट फिट। अरे भाभी हम दोनों में ये एग्रीमेंट है कि कोई अकेला नहीं जाएगा हाँ एक से दो भले हिम्मत भी बनी रहती है ये भी पहले तय कर लेते हैं कि अकेले ही जाना है या एक दो बच्चों को भी साथ ले जाना है राम मुझे आज पता चला है कि आप तो मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदनवर के हो हाँ मैं तो आगे ना खुद जाऊंगी ना अपने किसी बच्चे को साथ ले जाऊँगी भाजोगे ना तो तुम भाभी भाभी अब अब, अब तुमसे क्या छुपाना <laughs> ये हजरत तो बताएंगे नहीं अरे भाभी कभी-कभी धोखा हो जाता है हालत पतली हो जाती है अब भाभी क्या बताओं? एक एक जगह हम हम दोनों ऐसे फंस गए गए कि पल्ला छुड़ाना भारी पड़ गया अच्छा? रिसेप्शन में हम जो गिनती के आदमियों का था हमने जब मामला गंभीर होते देखा तो कोई और नाम लेकर पूछने लगे क्या ये वो, वो, वो, वो बनवारी लाल जी के लड़के का रिसेप्शन है उनमें से ये बोला कि आप गलती से इधर आ गए साहब सेक्वायरी से पता लगा लीजिए हम लोग एक्सक्यूज मी कहकर वहाँ किसके भाभी <laughs> और खराबे पराठे वाली गली से दो दो पराठे खाकर घर में जाकर सो गए आपसे किस मुंह से कहते भाभी पोल न खुल जाती <laughs> <laughs> अरे भाई परत्र दुर्लभा दूसरे की यहाँ की दावत बड़ी मुश्किल से मिलती है कहा भी तो गया है ना कि मूर्ख लोग दावत देते हैं और चतुर लोग उसका आनंद लेते हैं हाँ, और भाभी बड़ी बड़ी दावतों के साथ साथ हम छोटी दावत भी नहीं छोडते यहाँ नए नए स्टोरों का उद्घाटन हो या अभिनंदन समारोह हरी हरी को भजे जो हरी होई। जा पात पूछे, पूछे नहीं कोई हाँ भाई याद आया वो जलपान शब्द ने हम दोनों को एक बार खूब उल्लू बनाया हुआ जो कि कार्ड आया शायद कोई विचार गोष्ठी थी नीचे लिखा था कार्यवाही समाप्त होने के बाद कृपया जलपान के लिए रुके सो हम लोग रुके गर्मियों के दिन थे कुछ स्वयं सेवक टाइप के लोग पहले कुल्लड़ में सादा पानी दे गए दूसरे सज्जन आए वो एक जोड़ा पान संयोजक जी ने अंत में दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद दे दिया जल पहले पिला दिया और पान बाद में खिला दिया जल पान कंप्लीट हम एक एक प्लेट मिठाई ही, एक एक प्लेट नमकीन और साथ में चाय तथा कॉफी का सपना संजोए हुए थे अच्छा अच्छा छगन लाल जी अब कथा सुनाना बंद करो जल्दी करो कहीं दावत खत्म न हो अच्छा बात छगन लाल जी है क्या अरे भाई कौन साहब है आ जाइए आप भी छगन लाल जी है नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्ते। कहिए कैसे आना हुआ आपको गुरुजी की मृत्यु का तो पता चली गया भाई, भाई मुझे तो पता नहीं चला है कितने दिन हो गए कल तो उनकी तेरहवीं तेरहवीं हाँ हम सब लोगों ने मिलकर ही इसका प्रबंध किया है आखिरकार गुरु जी अरे हमें छोड़कर चले ही आ, गए भाई। आ, अब हमारे ज्ञान चक चू कौन गोला करेगा आ, अच्छा अच्छा लाल जी मैं तो चलता हूँ अच्छा और भी कई स्थानों पर जाना अच्छा भैया देखो इस मुड़े हुए सर पर कुछ तो लेते अब सर्दी पड़ने लगी है भैया भैया जल्दी में चला आया था आ, आ, अच्छा तो मैं चला अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा सुन रही हो क्या है कल सुबह का खाना नहीं खाऊंगा कल व्रत है क्या अरे व्रत भारत तो अगले जन्म के लिए छोड़ रखे कल तो हमारे गुरुजी की गुरु जी की ही है ना? आ, तुम तो खा पी लोगे हा? घर का भी कभी कुछ सोचा है क्यों? गैस के सिलेंडर को कितने दिनों से कह रही हो तुम भाई, अर तुम्हारे कानों में जो भी नहीं रंग ओटो आटा पिसवा कर लाओ राशन लेकर आओ बच्चों बाई... की कॉपी किताबे लाओ हाँ वो टीवी खराब पड़ा है मैकेनिक से क्या गैस महीने में एक बार मिलती है कराई हुई है है राशन राशन वाले कोई कमी हो गई हम मैकेनिक की साले की साले शादी है वो दो तीन दिन के बाद ही आएगा ना आठी की चक्की पे मैं गया था वो दो दिन से को ले नहीं रही है। अच्छा आ? तो मैं बच्चों को लेकर चली मैके तो तो दातों से ही अरे भाई पास पड़ोसियों से सहायता लेकर आज का काम तो चलाओ ना मैं भी कोशिश करता हूँ तो भाभी जी भगन लाल जी है क्या आइए भाई साहब वो तो अभी अभी आपकी याद करते करते बाजार तक गए अच्छा, हैं अच्छा अच्छा बाजार गए मैं चूल्हा जलाने को बैठी हूँ कहीं की दावत का समाचार लाए हैं क्या हाँ भाभी जी वो हमारे गुरु जी का स्वर्ग भाष हो गया है कल उनकी तेरवी है उसी का समाचार देने आया था लो, आ गए वो मैं तो चली बहुत काम पड़ा है <laughs> मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था चक्कर अच्छा हुआ तुम आ गए भाई अरे मैंने भाभी को सब कुछ बता दिया है हाँ। कल नौ बजे के लगभग पोस्ट ऑफिस के पास मिलना ठीक है ठीक चलेंगे ठीक है बहुंगा। बहुंगा। बहुंगा। बहुंगा। कितना प्यार है शिष्य सारे के सारे सिर मुडाए बैठे हैं तो अपने पिता ते की तरह तो तो गुरुजी गुरुजी शिष्य तो सर मुडाए हुए हैं अपना क्या होगा अरे भैया खली में सर दिया है तो मूसलों का क्या डर ओ, अरे तो सर तो हम तुमको भी मुंडवाना ही पड़ेगा वैसे भी हम लोगों का कर्तव्य है देखो देखो वो, वो उधर से कोई आ रहा है तो आप लोग जल्दी से सर मुडवा लीजिए इधर इधर इधर इधर चले आई बैठी अरे आप uh, आप चलिए इधर भाई नहीं ये ये ये मत मत मत वाह यहाँ कितनी अच्छी खबरें हो लिया है आप जाइए चलिए उधर भंडारे में जाइए जाइए चलो भाई आओ आओ आ, यार, देखना मेरी आ, खोपड़ी ये कितनी चिकनी से हो गई मेरी खोपड़ी तुमसे ज्यादा चिकनी है तू अपना मुँह इसमें देख बिल्कुल दर्पण हो गई है दर्पण आराम तो देखा।, देखा यार छगन लाल और मगन लाल के दोनों के सर मुंड गए बेचारे अपने गुरु से कितना प्यार करते थे अरे इन मुफत का कोई गुरु वरु नहीं है ए? ये तो जन्म जात के मुफत हैं। भोजन करने के लिए शिष्य बन गए होंगे अच्छा हुआ कि इनकी खोपड़ियाँ मुंड गई। अब जरा आगे से सोच समझ के जाया करेंगे देखो वो दोनों चले आ रहे हैं क्या हुआ अरे भैया भाई मकन्ना देखा लोग क्या क्या कह रहे हैं भाई अब तो भैया कसम खा लो सिर्फ डीलर दावतों में ही चला करेंगे तो ये थी झलकी मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन इसको लिखा बरसाने लाल चतुर्वेदी ने और निर्देशन किया कमल दत्त ने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे